अठारहवां अध्याय श्री विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्थिति तथा उसका महात्मा आइए शुरू करें भगवान विष्णु बोले अद्वितीय तथा नास रहित प्रणव रूप रुद्र को प्रणाम है अकारण रूप परमात्मा तथा उकार रूप आदेव विद्यादेह को प्रणाम है तीसरे मकार रूप परमात्मा, शिव और भगवान शूर अग्नि चंद्रवर्ण वाले रुद्र तथा यजमान रूप वाले श्री महादेव को प्रणाम है, रुद्र रूप अग्नि को तथा रुद्रों के पति को नमस्कार है, शिव को शिव मंत्र को शरद्योजात रूप वैद्या को नमस्कार, सुंदर बाम को वर दाता तथा अमृत रूप आप भगवान शिव को प्रणाम है आघोर को अति घोर को तथा वेग रूप सद्यो जात को प्रणाम है ईशान को समसान काशी क्षेत्र को अति साली को वेगवान को श्रुति पाद वेदों से गए को ऊर्ध्व लिंग को तथा लिंगी को नमस्कार है हेम लिंग को हेम को जल लिंग को, जल को, शिव को, शिव लिंग को, व्यापी को, तथा व्योम में व्याप्त रहने वाले रुद्र को नमस्कार है, बायु को, बायु बेग को, तथा बायु व्यापी को नमस्कार है, तेजों के भी तेज तथा तेज को पूर्ण तथा व्याप्त करने वाले भरण करता आप रुद्र को प्रणाम, है। जल को जल भूत तथा जल में व्याप्त रहने वाले आप सिव को प्रणाम है पृथ्वी को अंतरिक्ष को तथा पृथ्वी में व्याप्त रहने वाले महेश्वर को नमस्कार है शब्द तथा स्पर्श स्वरूप को रस तथा गंध स्वरूप को गंधी को गणों के अधिपति को तथा गुह्य सेवी गुह्यतम आप रुद्र को नमस्कार शेष रूप अनंत को गरुण रूप विरूप को रोग बेकार सुन्न अनंत शिव को सास्वत वरिष्ठ वारी गर्व को तथा महायोगी महेश्वर को नमस्कार है। जल के मध्य स्थित रहने वाले हम दोनों श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा के मध्य प्रकाश मान सृष्टि करता, पालन कर्ता संघार कर्ता तथा मृत्यु स्वरूप की को नमस्कार है। चित्त जन्य ज्ञान से रहित, चिंतन के योग के जीवों के जन्म मरण रूप कष्टों का हरण करने वाले रूप रहित तथा सुंदर रूप वाले अंगों से रहित काम देव रूप तथा अंगों का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार, जल के मध्य स्थित रहने वाले हम दोनों विष्णु तथा ब्रह्मा के मध्य प्रकाशमान, चित्त जन्य ज्� चिंतन के योग्य जीवों के जन्म मरण रूप कष्टों का खरन करने वाले रूप रहित तथा सुंदर रूप वाले अंगों से रहित काम देव रूप तथा अंगों का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है से भूसित शरीर वाले सूर्य चंद्र अग्नि के कारण रूप स्वेत रूप स्वेत वर्ण वाले हेमाद्रि रूप विचरण करने व आते श्वेत रूप संपन्न सुंदर वक्र वाले तथा श्वेत सिखाधारी श्वेत मुख वाले महान मुख वाले हे श्वेत लोहित आपको नमस्कार सुंदर कांति वाले विशिष्टता संपन्न तथा धुंदवी धारण करने वाले सैकड़ों रूपों वाले विशिष्ट रूप वाले तथा केतुमान हे हर आपको सर्वदा नमस्कार है रिद्धि सिद्ध शोक विशोक शोक स्वरूप पिनाक धारण करने वाले जटा जूट धारण करने वाले वंदन मुक्त सुंदर पास धारण करने वाले तथा पास हर आप रुद्र को नमस्कार है हे भुजंग कंकड़ी धारण करने वाले आप श्रेष्ठ यजन करता हव्य स्वरूप शुभ्रब्रह्मर्णा महाविद्या संपन्न सुंदर मुख वाले सो वक्र वाले दुर्दमनीय दमन करने वाले कंक कपिट वज्र रूप कंकड़ यम रूप को प्रणाम है आप सनक को नमस्कार है हे सनातन रूप हे सनकनंदन रूप हे सनत कुमार रूप पशु पक्षियों को मारने के लिए किरात रूप महात्मा संसार के नेत्र रूप तीन धाम वाले तथा आप विरज को सदा प्रणाम है, संख्पाल, संख रूप, रज तथा तम गुणों से युक्त श्री शिव को प्रणाम है, हे मेग बाहन, आप मेग रूप तथा सारश्वत को प्रणाम है, भली भांति सब को बहन करने वाले, विशिष्ट बाहन वाले, बाद तर्क वितर्क से रहित भक्तों को वर देने वाले, प्रधान रूप कल्याणप्रद रुद्र को नमस्कार है तीनों गुणों वाले आपको प्रणाम है चतुर्विध रूप आपको नमस्कार है संसार स्वरूप तथा संसार के कारण रूप आपको बार-बार प्रणाम मोक्ष मोक्ष रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है नमस्कार है आत्मा स्वरूप ऋषि स्वामी तथा व्यापक शिव को नमस्कार है आप भगवान को नमस्कार है आप सर्पों के पति को नमस्कार है आप ओमकार को प्रणाम है सर्वज्ञ को बार-बार प्रणाम है आप सर्व रूप को प्रणाम है और नारायण को नमस्कार है हिरण्यगर्भ को प्रणाम है आप आददेव को प्रणाम है आज प्रजापति व्यूह हेतु महादेव तथा देवताओं के ईश्वर को नमस्कार है आप सर्व को नमस्कार है सत्य रूप शांति रूप ब्रह्म स्वरूप तथा सर्व ज्ञाता को नमस्कार है नमस्कार है आप महात्मा को नमस्कार है आप, आप प्रज्ञा रूप को नमस्कार है चित चित रूप तथा स्मृति रूप आपको प्रणाम है आप ज्ञान रूप ज्ञान गम्य चेतन रूप को सर्वदा नमस्कार है आप सिकर नील कंठ को नमस्कार है अर्धनारीश्वर धारण करने वाले अव्यक्त को बार-बार प्रणाम है ग्यारह रूपों में परिवर्तित होने वाले आप स्थानों को सदा नमस्कार है श्री पार्वती पति को प्रणाम है उमापति को प्रणाम है नील केश कंठ को नमस्कार है बैल पर शवार होने व सभी के कर्ता और हर्ता को बार-बार प्रणाम है हे देवों राजाओं के भी अधिराज तथा राजाओं के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य आपको प्रणाम है पालासा तथा पालाधिपति को प्रणाम है आभूषण के रूप में सर्प का बाजूबंद धारण करने वाले श्री शिव को प्रणाम है हे गोपते आपको प्रणाम है श्री कंठनाथ को नमस्कार है श्री दंडपाणि को प्रणाम है हे वेद शास्त्र रूप आप भुवनेष देव को प्रणाम है आप सारंग तथा राजहंस को नमस्कार है धतूरे का बाजूबंद हार धारण करने वाले एवं सर्प का जनेऊ धारण करने वाले सर्पों का कुंडल तथा पहनने वाले सर्प का कटिवस्त्र करधनी धारण करने वाले वेद गर्व रूप तथा विश्व गर्व हे सेव, आपको नमस्कार हैं। श्री ब्रह्माजी बोले, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान इष्टती करके शांत हो गए, पुण्य प्रदान करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले इस उत्तम स्रोत का जो भी प्राणी पाठ करता है, अथवा इसे बेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है। वह पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है अतएव सभी पापों की शुद्धि हेतु मनुष्य को विष्णु द्वारा कहे गए इस स्त्रोत का नित्य जप करना चाहिए पाठ करना चाहिए तथा इसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को सुनाना चाहिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः